पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र दस संगति निद्रा वृत्ति का स्वरूप बतलाते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को आश्रय करने वाली वृत्ति निद्रा है व्याख्या निद्रा वृत्ति ही है इसको सूचित करने के लिए सूत्र में वृत्ति ग्रहण है कई आचार्य निद्रा को वृत्ति नहीं मानते हैं किंतु योग के आचार आत्मस्थिति से अतिरिक्त चित्त की प्रत्येक अवस्था को वृत्ति ही मानते हैं अभाव शब्द से जागृत और स्वप्नावस्था की वृत्तियों का अभाव अथवा जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का हेतु तमोगुण को जानना चाहिए रजोगुण का धर्म क्रिया और प्रवृत्ति है जागृत अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है इसलिए वह सत्वगुण को गौर रूप से अपना सहकारी बनाकर अस्थिर रूप से क्रिया में अर्थात विषयों में प्रवृत्त करने में लगा रहता है तमोगुण का धर्म स्थिति दबाना रोकना अर्थात प्रकाश और क्रिया को रोकना है सुषुप्त अवस्था में तमोगुण रजस तथा सत्व को प्रधान रूप से दबा देता है इसलिए चित्त में तमोगुण का ही परिणाम प्रधान रूप से होता रहता है उस समय चित्त में अभाव की ही प्रती होती है जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में सब वस्तुएँ छिप जाती हैं किंतु सब वस्तुओं को छिपाने वाला अंधकार दिखलाई देता है जो वस्तुओं के अभाव की प्रतीति कराता है इसी प्रकार तमोगुण सुषुप्ती अवस्था में चित्त की सब वृत्तियों को दबा स्वयं स्थिर रूप से प्रधान रहता है किंतु रजोगुण का नितांत अभाव नहीं होता है तनिक मात्रा में रहता हुआ वह इस अभाव की भी प्रतीति कराता रहता है चित्त के ऐसे परिणाम को निद्रा वृत्ति कहते हैं जब चित्त में तमोगुण वाली मैं सोता हूँ इस प्रकार की वृत्ति होती है इस वृत्ति के संस्कार चित्त में उत्पन्न होते हैं फिर उससे स्मृति होती है कि मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना यहाँ पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि जिस निद्रा में गुण के लेस सहित तमोगुण का प्रचार होता है उस निद्रा से उठकर पुरुष को मैं सुख से सोया मेरा मन प्रसन्न है और मेरी प्रज्ञा स्वच्छ है इस प्रकार की स्मृति होती है और जिस निद्रा में रजोगुण के लेस सहित तमोगुण का संचार होता है उससे उठने पर इस प्रकार की स्मृति होती है मैं दुखपूर्वक सोया मेरा मन अस्थिर और घूमता सा है और जिस निद्रा में केवल तमोगुण का प्राबल्य होता है तो उससे उठने पर मैं बेसुद्ध सोया मेरे शरीर के अंग भारी हो रहे हैं मेरा चित्त व्याकुल है इस प्रकार के स्मृति होती है यदि उस वृत्ति का प्रत्यक्ष न हो तो उसके संस्कार भी न हो और संस्कारों के न होने से स्मृति भी नहीं हो सकती इसलिए निद्रा एक वृत्ति है वृत्ति मात्र का अभाव नहीं है स्मृति और स्मृतियों ने भी निद्रा को वृत्ति ही माना है जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणतो बुद्धि वृत्तय जागृत स्वप्न और निद्रा ये गुणों से बुद्धि की वृत्तियाँ हैं एकाग्रता के तुल्य होते हुए भी निद्रा तमोमयी होने से सबीज तथा निर्वी समाज की विरोधिनी है इसलिए रोकने योग्य है नशा तथा क्लोरोफार्म आदि से उत्पन्न हुई मूर्छित अवस्था भी निद्रावृत्ति के ही अंतर्गत है विशेष विचार सूत्र 10 सुसूपि तथा प्रलय काल में तमोगुण प्रधान अंधकार में चित्त का लय होता है और असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था में अविद्या आदि क्लेशों से रहित पुरुष के निज रूप में चित्त अवस्थित रहता है और पुरुष स्वरूप में अवस्थित होता है सुषुप्ति व्यस्त चित्तों की अवस्था है और प्रलय सम चित्त अर्थात महा महतत्व की सुसुप्ति है असम्प्रज्ञा समाधि में चित्त में संस्कार शेष अर्थात निरोध के संस्कार रहते हैं जिनके दुर्बल होने पर व्यथान अवस्था में लौटना होता है कैवल्य मुक्ति में संस्कार शेष भी निवृत्त हो जाते हैं इसलिए पुनः आवृत्ति नहीं होती टिप्पणी प्रत्यय पद का अर्थ ज्ञान प्रतीति वृत्ति तथा कारण भी है वाच वाचस्पति मिस्त्र ने प्रत्यय पद का कारण रूप अर्थ मानकर सूत्र का निम्न प्रकार अर्थ किया है जागृत तथा स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का प्रत्यय कारण जो बुद्धिनिष्ठ सत्वगुण का आच्छादक तमोगुण या अज्ञान है आलंबन विषय जिस चित्तवृत्ति का वह निद्रा कहलाती है